आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 आज के शो में हमारे साथ राष्ट्र ज्योति महासती श्री सुमन जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम आज जैसे कि महिलाओं की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से राष्ट्र ज्योति महासती सही सुमन जी महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में नमस्कार सबको ओम शांति जय गिंद्र करना चाहूंगी मैं जितने भी मेरे श्रोता सुन रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहूंगा कि आप आज की जो सिचुएशन है आज जिस तरह से कलयुग के अंदर जो हम लोग वर्तमान समय को देख रहे हैं जहाँ पर माता बहनों के ऊपर काफ़ी जो नहीं होना चाहिए उस तरह की बातें होती हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मेरा ये मानना है कि आज जो भी कुछ हो रहा है नारी वैसे तो कलयुग के हिसाब से पहले से बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है आज जैसे कि सपोज हम ही हैं अपना घर बार छोड़ करके और जैसे ब्रह्म कुमारी जी भी हैं कोई भी संस्था से जुड़े कहीं भी साधवियाँ जो लेडीज़ के रूप में हैं वर्कर्स जो भी हैं हमारे कर रहे हैं खूब मेहनत फिर भी क्या है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी आज भी ज़रूरत है क्योंकि कहीं भी नारी निकलती है तो उसके पीछे सोशल वर्कर के रूप में जब भी निकलती है वो तो उसका शोषण करने वाले बहुत निकलते हैं तो उस समय में महिला को पहले तो खुद ही बोल्ड होना चाहिए mm -hmm. जो बोल्ड नहीं नहीं होगी, वो महिला आगे नहीं बढ़ सकती। समय की ठोकरें भी खानी पड़ती हैं। पर मैं तो एक ही कहूंगी कि जिसको विल पावर मजबूत है mm -hmm. वो आगे बढ़ सकता है और जिसकी विल पावर कमजोर है वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पुराने जमाने से देखिए हमारे लक्ष्मी बाई जैसी हारी जिसने झांसी की रानी बन करके अपने युद्ध के मैदान में सब कुछ किया आज वर्तमान में देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया अब वर्तमान में पहले जैसे हमारे राष्ट्रपति देश की वही प्रतिभा जी तो इसलिए नारी वो चीज़ है जो एक नर को जन्म देने वाली है और नारी से ही वर्तमान में भी बहुत कुछ हो रहा है पायलट तक अंतरिक्ष तक हमारी नारियाँ पहुँच रही हैं फिर भी क्योंकि समय समय पर जहाँ भी हमारी नारी जाती हैं और उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है उसके लिए जुड़े कराटे और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नारियों को कहते हैं कि पहले अपने अंदर विल पावर को मजबूत करो फिर उसके बाद बाहर करने का प्रयास करो और फिर भी मैं चाहूँगी कि जो ऐसी नारियाँ आगे निकलती हैं उनके लिए देश की सरकार को भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रूप में जरूर करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि हर एक धर्म पंथ या संत या कोई भी इसमें आ गया एक्साइटेड तो हर कोई किसी को सिक्योरिटी मिले और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम जैसे आज सपोज यहीं तक पहुंचने के लिए हमें किसी ना किसी के डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और उस डायरेक्शन के लिए जेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कई बार जेंट्स जो हैं कि वो ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं तो इसलिए अपने आप को भी बोल्ड बनाकर चलना पड़ेगा पर दूसरी ओर अगर स्कोरिटी होती है तो क्या है कि वर्दी में दम है जैसा कि मैंने आज नोट किया कि आज हम जब आए तो बाहर ही पर वर्दी वाले हमारे साथ थे तो उन वर्दी वालों ने क्या किया थोड़ा रिस्पांस दिखाया तो हमें रिस्पेक्ट आराम से मिल रही तो इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारी सरकार को ऐसे कुछ लेडीज़ जो देश के लिए निःस्वार्थ भाव से करना चाहते हैं हमारा कोई स्वार्थ नहीं हमें तो ये है कि भाई जो भी है जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है और देश के लिए समाज के लिए और विशेष रूप से अपनी नारी जागृति के लिए इस तरह से उनको आगे बढ़ाना है कि भी जागो समय सोने का नहीं है क्योंकि तो वैसे तो आजकल स्कूल से लेकर कॉलेज तक खूब तरह तरह की शिक्षाएं भी दी जा रही हैं फिर भी आज हमारा वर्तमान कहाँ है मतलब स्कूलों में जो शिक्षाएं भी दी जाती हैं टीवी, रेडियोस में भी जो दी जाती हैं उनमें भी हम अच्छाइयों की जगह बुराइयाँ ढूंढते हैं बुराइयों को तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं पर अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए हमें थोड़ा सा जागरूकती लाना पड़ेगा समय समय पर जैसे कि आपने हमें बुलाया ऐसे प्रोग्राम्स आपके इस चैनल पे होते रहें और लोग सुनते रहें तो उससे हमारी नारियों को जागने की क्या जागृति मिलेगी और शोषण कम होगा मेरा मानना एक ही है कि नारी को स्वयं नर बनना पड़ेगा <laughs> नारी <laughs> को स्वयं जागना पड़ेगा जब भी कुछ हो सकता है अगर हम ये सोचते रहें कि हम लेडीज़ हैं हम क्या कर सकते हैं हम आगे नहीं बढ़ सकते हम वहाँ नहीं जा सकते हम वहाँ नहीं जा सकते तो कुछ नहीं होगा हो और नारी अगर ये सोचे कि मेरे अंदर क्या कम तो है शक्ति, शक्ति है भक्ति है और जो भक्ति एक जेंट्स नहीं कर सकता वो भक्ति एक लेडीज कर सकती है लेडीज बहुत एक इस तरह का पॉइंट है क्योंकि उसे उपमा है पृथ्वी को जैसे पृथ्वी सब दुख सहकर भी क्या है खड़ी आज इसी तरह से नारी भी हर एक संकट का सामना कर सकती है संघर्षों से जीत सकती है, तो इसलिए मैं कहूंगी कि जागो जगाओ अपनी आत्मा को पर मुझे आज बड़ा खेद होता है कि जब एक नारी ही भ्रूण हत्या कराने के लिए तैयार होती है क्योंकि मेरा विशेष तौर से मेरी सब बहनों को आज इस चैनल के माध्यम से कहना होगा कि कम से कम आप भ्रूण हत्या के प्रति जागृत होने का प्रयास करें क्योंकि अगर आपके साथ वही सिचुएशन होती तो आज पृथ्वी पर नहीं होती अगर मेरे साथ ये सिचुएशन होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती अगर मेरी माँ ने भी ये सोचा होता तो मैं कैसे नहीं होती तो आप ये सोचिए कि पहले बेटी बनेंगी फिर किसी की वधू बनेंगे फिर जाकर के माँ बनेंगी और माँ के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का प्रयास करें कि भ्रूण हत्या के लिए हम अपने आप को फुल टैलेंट फुल बनाएं ये लेडीज़ ही कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया वर्तमान परिवेश में जो सिचुएशन है जो आपने देखा है उस चीज़ को आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने शब्दों में आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे जो माता बहनें अभी हमें सुन रहे हैं तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि सुमन महाराज जी ने जो भी बताया है उसमें बहुत अच्छी बात मैंने बताया कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ऐसा ना सोचकर मैं सब कुछ कर सकती हूँ मेरे अंदर शक्ति है भक्ति है मैं उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करूँ और जहाँ भी ज़रूरत पड़े अपनी शक्ति के साथ हम जा कर अपने आप को प्रेजेंट करें अच्छी तरह से तो ये बहुत ही अच्छा काम हो सकता है और इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी बात इतिहास की दोहराई कि पिछले इतिहास में अगर हम देखें तो ऐसे कई नारियाँ हुई हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे युद्ध करके जो एक्चुअली में महिलाओं को कभी भी रणभूमि पे नहीं दिखाते लेकिन उन्होंने वो साहस करके दिखाया तो लक्ष्मी भाई जो है जारसी की रानी जिनको कहते हैं जिनको आज भी याद करते हैं कि ख़ास उनके युद्ध और उनके जो वीरता है उसके लिए उनकी गायन आज भी किया जाता है और वर्तमान समय में भी काफ़ी राजनीति में भी देखिए या फिर आप किसी भी क्षेत्र में देखिए नारियों का कही न कहीं ना कहीं विशेष अस्तित्व है और वो लोगों ने बखूबी अपना जो रोल है निभाया है इसीलिए हम सभी को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा जागरूक होना पड़ेगा और अपने लिए आगे लड़ना भी पड़ेगा इसके लिए हमको पीछे नहीं हटना है और बहुत ही अच्छी बात एक मुझे लगी वो है कि आज वर्तमान समय में जैसे कि सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है भ्रूण हत्या रोकने के लिए काफ़ी एन इसके ऊपर प्रयास कर रहा है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लोग असमर्थ हो जाते हैं तो इसमें सिर्फ नारी का ही योगदान हो सकता है वही ये काम को रोक सकती हैं वही इसके लिए जिम्मेवार हैं तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपके ऊपर है तो इसके लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा आपको ही सोचना पड़ेगा बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई तो मैं फिर से कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताएं और मैं चाहूँगा कि सशक्तिकरण के आधार पर हम लोग जैसे नारियों को कई बार हम लोग सोचते हैं कि कुछ प्रवचन सुनाए कुछ अच्छी बातें सुनाएँ उससे उनको शक्ति मिलेगा लेकिन फिर भी सभी को किस तरह का जीवन शैली अपनाना पड़ेगा क्या होमवर्क करना पड़ेगा क्या थोड़ा थोड़ा जो पुरुषार जिसको कहते हैं या थोड़ा थोड़ा चिंतन जिसको कहते हैं किस तरह का चिंतन बनाए रखे तो वो लोग सशक्त हो जाएंगे और हर चीज़ को करने के लिए समर्थ बनेंगे इसके लिए आपके विचार मेरा विचार है कि जैसे घर में लेडीज नाइन्टी जो सर्विस नहीं करती जी जी वो नारियाँ घर में ही चार दीवार होंगे और उनमें भी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो बहनें हैं घर में वर्किंग पावर पर ही डिपेंड करती हैं तो उनके लिए मेरा एक ही मानना है कि घर में रहते हुए भी खेत पर जाना है पानी लेकर आना है जाने आने में भी वो मतलब अपने आप को विल पावर से मजबूत बनाए क्योंकि आज हमारे यहाँ घूँघट प्रथा बहुत कम हो चुकी है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में है और जो शहरों में है फ्लैट सिस्टम है बराबर में किसी को ये भी नहीं मालूम कि, कि कौन रहता, रहता है कौन नहीं रहता किसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ऐसे में हमारी बहनें टीवी देखती हैं ज़्यादातर नाइन्टी परसेंट देखती हैं या सहेलियों से टेलीफोन पर बातें करती हैं और इधर उधर की बातें और उसमें भक्ति भावना का संचार किया जाए जैसे मैंने किसी से सपोज टेलीफोन ही मिलाया भी भी भी। तो मेरी जो सखी सहेली है उससे हमारी वार्ता क्या रहती है तूने क्या बनाया क्या खाया पतिदेव कितने बजे आए कितने बजे गए उसकी बजाय अगर हम ये कहें कि तूने कोई सत्संग किया तूने कोई भावना ऐसी रखी क्योंकि धर्म की प्रवृत्तियों से जुड़ हमारे मन की भावनाएँ क्या होती हैं मजबूत होती है और धर्म के स्तवन पढ़ने के साथ साथ वर्तमान के जो पिछले जितनी भी हमारी नारियों ने बहुत अच्छे अच्छे जो कार्य किए हैं उन कार्यों को हम न्यूज़ चैनल पर भी देखें क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे भी प्रोग्राम्स आते हैं जो कि एक एक हमारी नारी के लिए बहुत आदर्श हैं पर हम क्या करते हैं उस स्टोरी में से भी क्या है अच्छी बातों को न चुनने का प्रयास करते हैं और इधर उधर की बातों में उलझे रहते हैं तो उसकी बजाय अगर हम सेम में जागे और जिससे भी हमारे फ्रेंडशिप सर्कल है चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है उनसे भी अगर हम इस तरह की बातें करें कि हमें बोल्ड बनना है सबसे पहले तो हमारे मन की भावना होनी चाहिए कि हमें बोल्ड बनना है अगर हमारी नेगेटिव सोच होगी तो हम नेगेटिव में जियेंगे और पॉजिटिव सोच होगी तो पॉजिटिव में जिंगे क्योंकि हमारे गिनी मैं कहते हैं बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है बिजली जब, जब चमकती, चमकती है आकाश में तो आकाश में क्या है रोशनी हो रोश्नी जाती है अंधेरे जाती में।, में भी रोशनी हो जाती है आंधियां जब चलती हैं दिन को रात में बदल देती हैं और जब धरती दरकती है तो सीमांत तो बदल देती है कहीं भी धरती का जैसे मैया कहती हैं जब नारियां जागती हैं तो वो इतिहास बदल देती हैं इतिहास बदल सकती है नारी और मैं तो पूर्ण रूप से ये कहूंगी कि जो घर में रहती हैं या जो वर्किंग पावर में भी रहती हैं अपनी वर्किंग के साथ साथ भी अपनी थकान को मिटाने के लिए दस मिनट रिलैक्स भी करते हैं तो उस रिलैक्स पीरियड में भी भगवान का नाम लेंगे ओम शांति ओम शांति करें तो हमारे को रिलैक्स भी फील होगा भगवान का नाम भी लिया जाएगा और इधर उधर भटकन से भी हम दूर होंगे और जो शक्ति हमें एक घंटे में मिलनी चाहिए वो दस मिनट में मिलेगी बहुत ही अच्छी बात श्रद्धेव श्री सुमन जी महाराज ने हमें बताया है और मैंने जो सवाल पूछा था उसके सवाल के जवाब में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी एक चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले सब माता बहनों के लिए उन्होंने बताया कि आप घर में सिर्फ खाली मत बैठी आजकल तो टी वी माया आपके पास भी होगी तो उससे थोड़ा बच आप अपना घर का काम जरूर कीजिए पानी लाने का लकड़ी लाने का ये काम करते हुए थोड़ा समय निकालकर भक्ति भाव में जरूर बैठिए परमात्मा को जरूर याद कीजिए और करते करते भी कीजिए करते, करते भी कर सकते हैं दोनों चीजें हैं और दूसरा एक उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया जो शहरों में रहती है हमारी माता बहनें जो काम करते हैं तो काम करते हुए भी वो लोग थोड़ा सा 10 मिनट अगर अपने आप को जैसे खाना का टाइम होता है आधा घंटा तो 20 मिनट में आपने खाना खा लिया 10 मिनट बैठ कर आप प्रभु को याद कर लिया या ओम शांति ओम शांति करने से भी आपको एक अलग एनर्जी मिलेगी रिलैक्सेशन हो जाएगा और एक नया शक्ति आपके अंदर जागरूक हो जाएगा तो ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया कि आपके पास टी है सब कुछ साधन ज़रूर है लेकिन उस आपको जो है अपने काम की चीज़ों को देखना है अपने लिए क्या मिलता है अच्छी बातों को धारण करना नहीं तो हम लोग का जो नेगेटिव है यानी फ़ोन उठाया दूसरों से बात करना शुरू कर दिया काम की बातें छोड़कर हम बहुत सारी अलग अलग बातों में जाते हैं तो अलग अलग चैनलों में न जाकर हमको सिर्फ उसी चीज़ों को देखना है जिससे मुझे शक्ति मिले मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिले मुझे कहीं से भी अच्छी बातें सुनने को मिले और मैं अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित कर वो चीजें आपने बता बहुत ही अच्छा लगा मुझे और चलिए यहाँ पर लेते हैं छोटा ब्रेक उसके बाद फिर से हम बात करेंगे शुमन जी जी महाराज से आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो मैया ओ मैया दुनिया कैसी मैं भी देखना चाहूँ मैया ओ मैया दुनिया कैसी मैं भी देखना चाहूं गर्भ में ही तू मुझको मारे मैं भी तो जीना चाहूं गर्भ से आती यही पुकार मैया मुझको ना तू मार गर्भ से आती यही पुकार मैया मुझको ना तू मार गुरुओं की हर बात सुने और मन में भाव न भाए भ्रूण हत्या ना करवाए संकल्प ये मन में बनाए गुरुओं की हर बात सुने और मन में भाव न भाए भ्रूण हत्या न करवाए संकल्प ये मन में बनाए बेटी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 मैया मुझको न तुमार शास्त्रों में वर्णन में तेरे ममता के आंचल में मैं भी तो रहना चाहूँ गर्भ में ही तू मुझको मारे मैं भी तो जीना चाहूँ गर्भ से आती यही पुकार मैया मुझ को ना तू मार गर्भ से आती यही पुकार मैया मुझ को ना तू मार बेटी कुमारे बेटी क्या रात को उठकर खाती बेटे से ज्यादा बेटी माँ बाप का नाम दीपाती बेटी को मारे बेटी क्या रात को उठ कर खाती बेटे से ज्यादा बेटी माँ बाप का नाम दीपाती डॉक्टर टी चन बन कर मैं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 बहुत बहुत धन्यवाद विजेता जी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत हमें सुनाया है और ख़ास महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा मैसेज था जिसमें आप सभी लोग काम कर सकते हैं चलिए इसी मैसेज के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं फिर से हम श्रद्धे श्री सुमन जी महाराज के पास और उनसे सुनते हैं कि हम लोग महिलाओं के बारे में सशक्तिकरण के बारे में आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई और मैं चाहूँगा कि आने वाला भविष्य में माता बहनों का या महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है मेरी बहनों के लिए विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगी कि अगर हम सबसे पहले अपनी सुविधाओं को बदलें आज जो हमारा जीवन है वो पश्चिम संस्कृति की ओर बढ़ रहा है जिस पश्चिम संस्कृति के कारण हमें आज कुछ कठिनाइयां अपने जीवन में उत्पन्न होते दिखाई दे रही हैं सबसे पहले हमारा लिबास जिस लिबास के कारण हम पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं पर ये देखना है कि हम इंडिया में रह रहे हैं और हमारे देश की संस्कृति भक्ति और भावना किस टाइप की है उसके मद्देनज़र अगर हम अपने लिबास को थोड़ा सा चेंज करें और उसमें भी मैं चाहूँगी जैसे कि स्कूलों में ड्रेस होती है और उस ड्रेस के माध्यम से ही स्कूल में स्टूडेंट जाते हैं पर कॉलेज में जाते ही वो बंद हो जाते हैं और वही समय होता है हमारे बच्चों की उम्र को उस लिहाज पर थोड़ा सा हमारी लेडीज़ों को संभालने के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगी कि अगर कॉलेज में भी थोड़ा हमारी उस पोशाक पर ध्यान दिया जाए क्योंकि हम ये कहते हैं कि इफ वेल्थ इज न लॉस नथिंग इफ हेल्थ इज़ लॉस समथिंग इस करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग तो इसलिए हम वेल्थ धन अगर चला गया तो दोबारा हो सकता है धन अगर गया तो ये जन्म गया परंतु जिसका धर्म चला गया उसका जन्म जन्म खराब हो गया तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी मेरी बहनें जो सुन रही हैं और भाई लोग भी जो सुन रहे हैं कम से कम अपने घर परिवार में हम दूसरों को नहीं बदल सकते अपने आप को फर्स्ट इम्प्रेशर में बदलने का प्रयास करें क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति का जो पहनावा साड़ी है बहुत अच्छा है दूसरे नंबर पर जो सूट सलवार है वो बहुत अच्छा है पर आज हम उस पहनावे को छोड़ने का प्रयास कर और अगर हम साड़ी के लिबास मत जाते हैं कहीं भी निकले तो सामने से पहले ही रिस्पेक्ट हमारे को ज़रूर मिलेगा इसलिए मैं मेरी बहनों से सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि अगर हम कहीं भी बाहर निकलते हैं सोशल वर्किंग के लिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि हम जिस स्टेप को उठा रहे हैं उसके लिए पहले से हम मजबूत हैं क्योंकि क्या कहते हैं सूरत बुरी नहीं सीरत बुरी है बुरी वो है जिसकी नीयत पर उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम स्वयं को अपने अदब से रखें तो हमारा भविष्यकाल बहुत अच्छे से रह सकेगा और इसी के लिए मैं यही चाहूंगी कि हम अपने आप में जहाँ भी जाएँ जिस भी मीटिंग को अटेंड करें उसमें कम से कम साड़ी मस्त है अगर ये मस्त होगा भारतीय संस्कृति के अनुसार तो हमारे जीवन का बदलाव जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हमारे भविष्य का हमारे चारित्र का निर्माण होगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले अगर इस बात को ध्यान दे और हमारे महीने जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अगर इस बात को थोड़ा सा परिवर्तन में लाए अपने आप को थोड़ा सा सशक्त बनाए और जो हमारा पहनावा है भारतीय संस्कृति की जो पहनावा है वो अगर हम लोग पहन के अपने स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं तो हम अपने लिबास में रहें अपने करेक्टर में रहें अपने वैल्यूज़ के साथ हम रहें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है और जो लोग सभी लोग चाहते हैं कि संसार में कुछ बदलाव हो परिवर्तन हो कुछ नया हो और एक सामाजिक जो है हमारा मूल्यों से संपन्न हो तो उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है तो शायद ये एक अच्छा कदम होगा हम सब का हम लोग अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखें और इस तरह से काम करें तो आने वाला जो समाज है वो मुंडे से संपन्न होगा जहाँ पर सभी लोग संपन्न होंगे खुश होंगे और बहुत ही अच्छा समाज होगा जिसके लिए हम अपने आप को शबाशी दे सकते हैं अगर हम लोग अपने नीयत को और अपने करैक्टर को और अपने लिबास को सही ढंग से मैनेज कर पाए तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे नए समाज की ओर जाने के लिए मूल्यनिष्ठ समाज बनाने के लिए आज के शो में हमारे साथ सदैव सुमन जी और उनके सभी साथी लोग जुड़े रहे हैं काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने की और बहुत ही अच्छा भजन विजेता जी ने भी हमें सुनाया है तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए अच्छी अच्छी बातें सुनाएँ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन पॉइंट सुनते रहो मस्त म